भारत शांति पर्व त्रिपंचा सत्तम भगवान श्रीकृष्ण की प्रातश्चर्या द्वारा उनका संदेश पाकर भाइयों सहित युधिष्ठिर का उन्हीं के साथ में पधारना प्रसुप्तो मधुसूदन यात्रा शेषाया वै सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय जय नंतर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर सैया का आश्रय लेकर सो गए। जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई, तब वे जा उठ बैठे स ध्यान प्रथमा सर्व ज्ञानी माधव अवलोक्य त्रह्म सनातनम तत्पश्चात मार्ग में स्थित हो माधव संपूर्ण ज्ञानों को प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने लगे तथा स्तुति पुराण रक्त कंठा सुशिक्षि विश्व कर्माणम वास्देव प्रजापति इसी समय स्तुति और पुराणों के ज्ञाता मधुर कंठ वाले सुशिक्षित सूत मागद और मंदिर विश्व निर्माता प्रजा पालक उन भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे पठंट पाडे स्वनिका तथा गायंति गायना शखान मृदंगा प्रवाद्यंती सहस्रम हाथ से वीणा आदि बजाने वाले पुरुष स्तुति पाठ करने लगे गायक गीत गाने लगे और सहस्रो मनुष्य शंख एवं मृदंग बजाने लगे वीणा पणव तथा मुरली का अत्यंत मनोरम स्वर इस तरह सुनाई देने लगा मानो उस महल का अठहास सब ओर फैल राहो तथो युधि युधिष्ठिष्पेराज मंगल संगीता उच्चर उमुरा वाचो तत्पश्चात राधा युधिष्ठिर के भवन से भी मधुर मंगलमयी वाणी तथा गीतवाद्य की ध्वनि प्रकट होने लगी तथा स्नात प्राजलिच्युत जब्वा गुह्यम महाबाहू अग्निनाश्रितिस्थिवा तत्पश्चात अपनी मर्यादा से कभी त्युत न होने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने सैया से उठकर स्नान किया फिर गोड़ गायत्री मंत्र का जप करके हाथ जोड़े हुए अग्नि के समीप जा बैठे तथा सहस्रम विप्राणाम चतुर्वेद विधाम तथा गवाम सहस्रे वाचयामास वाचयाध वहां अग्निहोत्र करने के अंतर भगवान माधव ने चारों वेदों के विद्वान एक हजार ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक हजार गौवे दान की और उनसे वेद मंत्रों का पाठ एवं स्वस्थ वाचन कराया मंगलाभनम कृत्वा आत्मान अवलोक्य आदर्शे आदर्श कृष्ण तथा सात किम ब्रवीत इसके बाद ंगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके भगवान ने स्वच्छ दर्पण में अपने स्वरूप का दर्शन किया और सात्विकी से कहा गच्छ सहने जाने हे गाज निवेशनम अप्रष्टुम जुधिषि श्रीनि नंदन जाओ राजमहल में जाकर पता लगाओ कि महातेजस्वी राजा युधि के दर्शनार्थ चलने के लिए तैयार हो गए क्या तथा अभा श्री कृष्ण के आज्ञा पाकर सातिकी तुरंत वहां से चल दिए और राजा युधि के पास जाकर बोले युक्तो रथवरो राज्य समीपे ये जनार्दन राजन परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव का श्रेष्ठ रथ जुत कर तैयार हो गया है श्री जनार्दन शीघ्र ही गंगानंदन के समीप जाने वाले हैं। है भगव प्रतीक्षण सौ धर्म राज महा तेजस्वी धर्मराज भगवान श्री कृष्ण आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं अब आप जो उचित समझे वह कार्य कर सकते हैं प्रत्यवाच धर्म पुत्रो युधिष्टि साब्दिके के इस प्रकार कहने पर धर्मपत्री युधिष्ठिर ने अर्जुन को यह आदेश दिया युधिष्ठिर हुआ च युद्धता फालगुना प्रतिम्यु थे न सैनिक कैसे या तव्यम न पीडितो मेह भीस्मो धर्मृता अतः पुरासरशा निवर्तन धनंजयः धनंजय बोले अनुपम तेजस्वी अर्जुन मेरा श्रेष्ठ रथ जोत कर तैयार कराओ आज सैनिकों को हमारे साथ नहीं जाना चाहिए केवल हम लोगों को ही चलना है धनंजय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्मी को अधिक भीड़ बढ़ाकर कष्ट देना उचित नहीं है अतः आगे चलने वाले सैनिकों को भी जाने के लिए मना कर देना चाहिए अद्य प्रभति गांगेय परम गुह्यम प्रवक्षती अतो उन्हें छाते पृथक जन समागम कुंती नंदन आज से गंगा कुमार विश्व धर्म के अत्यंत गुड़ रहस्य का उपदेश करेंगे अतः मैं भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले साधारण जन समाज को वहाँ नहीं जुटाना चाहता वाक्यम कुंते पुत्रो धनंजय युक्तम रथवरम वरम तस्म आच चक्ष नरष वन जी कहते हैं जन्मेजय युधि के आदि करके कुमार अर्जुन ने वैसा ही किया फिर आकर उन्हें सूचना दी कि महाराज का तैयार है तदन राजा तदनंतर राजा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव सब एक रथ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण के निवास स्थान पर गए मानो समस्त महाभूत मूर्तिमान होकर पधारे होंगे तो महात्मा पांडवों के पदार्पण करने पर साप्तिक सहित बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण भी एक ही रथ पर आरूढ़ बैठे-बैठे ही, ही उन सब ने बातचीत की और एक दूसरे से रात्रि के सुख पूर्वक व्यतीत होने का कुशल समाचार पूछा फिर वे नरश्रेष्ठ मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले श्रेष्ठ रथों द्वारा वहाँ से चल पड़े बलाह बलाहकुष दारुकोदयास वासुदेव स्वाजिद वाजिनः दारुकने वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण के बलाहक मेघपुष्प सभ्य और सुग्रीव नामक घोड़ों को हाका तेहया वासुदेव से दारुकेण प्रचोदिता गांुराग्री तथा लिखन प्र राजन उस समय दारूक द्वारा हाके गए श्रीकृष्ण के वे घोड़े अपने टापों के अग्रभाग से पर बनाते हुए बड़े वेग से दौड़े महाबलाह धर्मस्य कृष्णस्य उन अश्वों का बल और वेग महान था वे आकाश को पीते हुए से उड़ चले और बात की बात में संपूर्ण धर्म के क्षेत्रभूत क्षेत्र में जा पहुंचे गये जहाँ पर प्रभावशाली भीष्म जी वाण श्रिया पर सो रहे थे जैसे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं उसी प्रकार महर्षियों के साथ भीष्म जी सुशोभित हो रहे थे ततो तथवती गोविंदो रुधिष्ठि भीमो गांडी वाच यम साक चषेन नभ्यर्चयासु करानुद्यम्य दक्षिणा तत्पश्चात रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर भीम सेन गांडीधारी अर्जुन नकुल सहदेव तथा साप्तिकी ने अपने अपने दाहिने हाथों को उठाकर ऋषियों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया सत्य परिवृतो राजा नक्षत्र चंद्रमा अभ्याज गांगे यम ब्रह्मांड मेवास नक्षत्र में घिरे हुए चंद्रमा की भांति भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म के समीप गए मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के निकट पधारे हों सरतल पे सयानम तमादित्यम पति यथाम स महाबाहु भय सरसैया पर सोए हुए महाबाहू भीष्मी जैसे ही दिखाई दे रहे थे मानो सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हो युधिष्ठि ने उसी अवस्था में उनका दर्शन किया उस समय वे भय से कांप उठे थे इत श्री महाभारती शांति परमड़ि राज धर्मानुशासन पंच सतमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का भीष्म के समीप गमन विषयक तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ